कैवल्यो उपनिषद यह उपनिषद कृष्ण याजुर्वेदी शाखान्तर्गत है इसमें महर्षि आश्वलायन द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्मा जी ने कैवल्य पद प्राप्ति का मर्म समझाया है इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कर्म धन या संतान के सहारे असंभव बतलाते हुए उसके लिए श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग का आश्रय लेने के लिए कहा गया है अंतकरण को नीचे की अरणि तथा ओंकार को ऊर्ध्व अरणी के रूप में प्रयुक्त कर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करके सांसारिक विकारों को दहन करने का निर्देश दिया गया है स्वयं को ब्राह्मी चेतना से अभिन्न अनुभव करते हुए सबको स्वयं में तथा स्वयं को सब में अनुभव करते हुए त्रिदेवों चराचर पंचभूतों सभी में अभेद की स्थिति का वर्णन किया गया है अंत में इस उपनिषद के अध्ययन की फलस्रुति कही गई है शांति पाठ ओ सहना भवतु सहनो भुनर् सह वीर कर शांति शांति शांति हरी ओ अथास्वलाजनो भगवत परवाच अथी भगवन्ब्रह्म विद्या सव्यम निगूढ़ा यहां सर्वपापम बपूज्य परमा परा परम पुषं याद्वान् महान ऋषि अस्वलायन भगवान्जाते ब्रह्मजी के समक्ष हाथ में समिधा लिए हुए पहुँचे और कहा हे hey भगवन आप मुझे सदैव संत जनों के द्वारा सेवित अति गोपनीय एवं अतिशयभरिष्ठ उस ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रदान करें जिसके द्वारा विद्वज्जन शीघ्र ही समस्त पापों से मुक्त होकर उन परम पुरोहित पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं तस्मे स होवाच पितामहश श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाद तदनंतर ब्रह्माजी ने कहा ए अश्वलायन तुम उस अति श्रेष्ठ परात्मर तत्व को श्रद्धा भक्ति ध्यान चिंतन और योगाभ्यास का आश्रय लेकर जानने का प्रयास करो न कर्मणा न प्रजयाधने त्याज नई के अमृतत्मसु परेणनाक निहित गुहायाँ विभ्राजते यद्यतो विशंती उस अमृत की प्राप्ति न कर्म के द्वारा न संतान के द्वारा और न ही धन के द्वारा हो पाती है उस अमृतत्व को सम्यक रूप से ब्रह्म को जानने वालों ने केवल त्याग के द्वारा ही प्राप्त किया है स्वर्ग स्वर्गलोक से भी ऊपर गुहा अर्थात बुद्धि के गह्वर में प्रतिष्ठित होकर जो ब्रह्म लोक प्रकाश से परिपूर्ण है ऐसे उस ब्रह्मलोक में संयमशील योगी जन ही प्रविष्ट होते हैं वेदांत विज्ञान संन्यास योगाद्यतया शुद्धतत्वा ब्रह्म लोकेश परल पराममृता परिमुच्यंति सर्वे जिन जनों ने वेदांत के विशेष ज्ञान से एवं श्रवण मनन तथा निधिध्यासन अनुभूति के द्वारा उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है ऐसे वे पवित्र अंतकरण से युक्त योगीजन संन्यास योग के द्वारा ब्रह्मलोक में गमन करके अमृत तुल्य हो कल्पांत में मुक्त हो जाते हैं देह समग्री विविधे सामग्री वसी्याश्रकल इंद्रिया भक्त स्वगुरु प्रणम्य योगी जन स्नान आदि से अपने शरीर को शुद्ध करने के पश्चात एकांत स्थान में सुखासन से बैठे उसके पश्चात ग्रीवा सिर तथा शरीर को एक सीध में रखकर समस्त इंद्रियों का निरोध करके भक्तिपूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करें तदनंतर संन्यास आश्रम में स्थित वे जन अपने हृदय कमल में रजोगुण से रहित विशुद्ध सुख दुख शोक से रहित आत्म तत्व का विशद चिंतन करें इतपुंडिकम विरजम विशुद्धम विचित मेध्ये विशदम अचित अव्यक्तम शिव प्रशात अमृत ब्रह्मयोनि तमादिध्यानक विभुम चिदाननंदम्भुत उमाशहाय पर प्रपुम चनमीलक प्रशात ध्यावागछति भूतयोनि समस्तसाक्षी तमस पर जो अचिंत्य अव्यक्त तथा अनंतूप से युक्त हैं कल्याणकारी हैं शांत चित्त हैं अमृत हैं जो निखिल ब्रह्मांड का मूल कारण है जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है जो अनुपम है विभू, अर्थात विराट और चिरानंद स्वरूप हैं अरूप और अद्भुत हैं ऐसे उस उमा ब्रह्म विद्या के साथ परमेश्वर को संपूर्ण चर अचर के पालनकर्ता को शांत स्वरूप तीन नेत्रों वाले नीलकंठ को जो समस्त भूत प्राणियों का मूल कारण है सभी का साक्षी है और अविद्या से रहित हो मान हो रहा है ऐसे उस प्रकाश प्रकाशपुंज परमात्मा को योगी जन ध्यान के माध्यम से ग्रहण करते हैं स ब्रह्मा स शिव नृत्यन्द्र परम परमस्वरा स एव विष्णु स प्राण स कालोग्नि स चंद्रमा वही पर पुरुष ब्रह्मा है वही शिव है वही इंद्र है वही अक्षर रूप में शाश्वत ब्रह्म है वही भगवान विष्णु है वही प्राण तत्व है वही कालाग्नि और चंद्रमा के रूप में भी हैं सर्वभूतम जत भव्यम सनातनम जातम मृत्युमते नान्य पंथा मुक्त जो कुछ व्यतीत हो चुका है तथा जो भविष्य में होने वाला है सभी कुछ वही परात्पर पर ब्रह्म है ऐसे उस श्रेष्ठ सनातन परमात्मा तत्त्व को प्राप्त करके प्राणी मृत्यु से परे अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है वह फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता सर्वभूत समाहमान सर्वभूताचात्मरी संपश्यन् ब्रह्म परम जाति हेतुना जो मनुष्य अपनी आत्मा को समस्त भूत प्राणियों के समान देखता है और समस्त भूत प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में देखता है ऐसा ही वह साधक परब्रम्ह परमात्मा की प्राप्ति करता है वह अन्य दूसरे और किसी उपाय से उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता है आत्मा प्रणव चोरारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्या ज्ञानी जन अपनी आत्मा अर्थात अंतकरण को नीचे की अरणि एवं ओंकार अर्थात प्रणों को ऊर्ध्व की अरणी बनाते हुए ज्ञान रूपी मन्मत मन्थन के अभ्यास प्रक्रिया द्वारा जगत के बंधनों पापों को विनक्ष कर डालते हैं अर्थात ज्ञानाग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं स एव माया परिमोहिता शरीर महासा करोपाणादि विचित्र हो गई सए जागृत परितृप्ति वही जीवात्मा माया के अधीन हुआ अति मोहग्रस्त होकर शरीर को ही अपना स्वरूप स्वीकार करते हुए सभी तरह के कर्मों को करता रहता है वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्न पान आदि विभिन्न प्रकार के भोगों का उपभोग करता हुआ तृप्ति लाभ प्राप्त करता है स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता कल्पित जीवलोके सक विलीन तमोत सुख रूप सपनावस्था में वही जीव अपनी माया के द्वारा कल्पित जीवलोक में सभी तरह के सुख और दुख का उपभोग करने वाला बनता है तथा सुसुप्त काल में माया द्वारा रचित समस्त प्रपंचों के विलीन होने के उपरांत वह जीव तमोगुण से अभिपूरित हुआ सुख के स्वरूप को प्राप्त करता है पुनस् जन्मांतर कर्म योगा स एव जीव स्वि सुप्रबुद्ध पुरात्र क्रीडति ततस्तु यीवस्तस्तु जाकलम विचिन्नम आधारमखंडबोधम यस्िल्ल जातिपुरत्राते प्राणो मन सर्वेन्द्रिया चम वाज्योतिरापथ विश्व धारि पुनः वजीव जन्म जन्मों के कर्मों की प्रेरणा से सुसुप्त से अवस्था में अवतरित होता है इसके अनंतर वह जागृत अवस्था में गमन करता है इस तरह स्थूल सुख और कारण शरीर रूप तीनों पुरियों में जो जीव क्रीड़ा करता है उसी से यह सभी प्रपंचों की विचित्रता उत्पन्न होती है इन संपूर्ण प्रपंचों का आधार स्तंभ आनंद स्वरूप अखंड बोध स्वरूप है जिसमें स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर रूप तीनों पुरियाँ लय को प्राप्त होती हैं इसी से प्राण मन एवं समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति होती है आकाश वायु अग्नि जल और समस्त विश्व का धारण पोषण करने वाली पृथ्वी की उत्पत्ति होती है